श्रद्धावान् लभते ज्ञानम श्रद्धा श्रद्धा लभते श्रद्धावान् श्रद्धा ला परह संयते परह संयते तत्पर संयतेयतेद्रि तत्पर संयतेयते ज्ञान लब्ध् परि ज्ञान लाति ज्ञान लब्ध्वा परम शांति ज्ञान ल श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञान को प्राप्त करने से शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है जिसको हम ज्ञान कहते हैं कृष्ण की भाषा में वो ज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान से संबंधित ज्ञान है एक होता है ऐहिक ज्ञान दूसरा होता है वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान की सत्ता से ही ऐहिक ज्ञान का भी कुछ गाढ़ा चलता है वास्तविक शुद्ध ज्ञान की सत्ता लेकर हमारी इंद्रियां हमारा मन अलग अलग दिखाकर अलग अलग कल्प कर व्यवहार करता है तो वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक इस जीव को परम शांति नहीं मिलती जब तक इस जीव को परम शांति नहीं मिली तब तक इस जीव के जन्म मरण का दुख और मुसीबतें कष्ट का अंत नहीं आता आदि देविक शांति आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति मतलब मानसिक शांति ये शांतियाँ तो कई बार बेचारी आती है फिर चली जाती है जब आत्म साक्षात्कार होता है आत्मज्ञान होता है तो परम शांति का अनुभव होता है परम शांति मिलती है तो फिर फिर एक बार परम शांति मिली तो वो जाती नहीं लब्धवा ज्ञानम परम शांति परम शांति कैसी है अच्छी ऋणा दिखा क्षेत्र ज्ञान हुआ कि परम शांति हो गई फिर उसमें समय नहीं लगता तो ज्ञान पाने के लिए भगवान साधन बता रहे हैं कि श्रद्धावान वन लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया अकेली श्रद्धा रखी और फिर अपनी श्रद्धा का किसी ने उपयोग कर लिया दुरुपयोग कर लिया और अपने मन बुद्धि कुंठित रह गए बस श्रद्धा करो मान लो तथा कथित लोग कहते के बाद श्रद्धा करो बोलने की जरूरत नहीं श्रद्धा करो श्रद्धा के साथ शंकराचार्य ने कहा कि श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि किसी मजहब को किसी मत को किसी पंथ को किसी बात को मानकर एक कुणे में मंडारते रहना जिंदगी कोलू की बैल किनाई घूमते रहना इसका नाम श्रद्धा नहीं तो कई बार श्रद्धालुओं को लगता है कि मेरे को बहुत श्रद्धा है ऐसे श्रद्धालुओं को श्रद्धा का मापदंड निकालने का अवसर कृष्ण देते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है उसको जानो जानना चाहो तो आपकी साधन भजन में तत्परता कितनी है साधन भजन में अथवा मुक्ति लाभ में आपकी तत्परता कितनी है और तत्परता जितनी होगी उतना इंद्रिय संयम होगा जितना इंद्रिय संयम होगा उतना आपका अंतर मनस आपका अंतर आत्मा बलवान होगा आप सुख दुख में हिलेंगे नहीं ऐसा भी अवसर आएगा कि दुनिया का बड़े में बड़ा लाभ भी आपको उल्लू नहीं बनाएगा और बड़े से बड़ी हानि भी आपको उल्लू नहीं बनाएगी उल्लू को जैसे सूर्य नहीं देखता ऐसे ही जिसको अपना असलियत नहीं देखता है वही आदमी छोटी छोटी चीजों में सुखी दुखी होकर प्रभावित होकर अपने आप को नाश कर देता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परह संयत इंद्रिया श्रद्धा श्रद्धा तो करनी पड़ती भक्ति मार्ग में भी श्रद्धा की आवश्यकता है व्यवहार में भी श्रद्धा की आवश्यकता है कि दो लाख रुपया गुडवेल देकर दुकान लूंगा दो लाख का माल भरूंगा फिर धंधा होगा चार हजार रुपया महीने का ब्याज निकलेगा हजार रुपया दुकान का खर्च पांच उसके ऊपर भी मुनाफा होगा हमारा गुजारा चलेगा तभी वो धंधा करता है यहाँ से बद्रीनाथ जाना है ने तो कई ड्राइवरों पर कंडक्टरों पर श्रद्धा रखनी पड़ती हालांकि बद्रीनाथ जाते जाते लोग यमपुरी पहुंचा देते कई ही गाड़ियां गिर जाती है फिर भी ड्राइवरों पर श्रद्धा रखनी पड़ती अपने बाप पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती किस है किसी ने कह दिया माँ ने तेरा बाप है मान लिया श्रद्धा तो, तो माँ पर भी रखनी बाप पर भी रखनी पड़ती और श्रद्धा ये मेरा काका है ये भी हमने श्रद्धा से माना ये मेरा मामा है ये भी श्रद्धा से माना और हम गुजराती हैं हम पंजाबी हैं हम सिंधी हैं हम मारवाड़ी हैं ये भी तो सुन सुन के माना जय राम जी तो बोलना पड़ेगा अब श्रद्धा वन लभते ज्ञान तो ये श्रद्धा व्यवहारिक श्रद्धा है लेकिन श्री कृष्ण कहते वो श्रद्धा अपने आत्मदेव को पाने की जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए छूटने की सर्व दुखो से सदा के लिए छूटने की सदा की मुसीबतें सर्व काल के लिए मुसीबतों से सदा के लिए पार होने उनके प्रति हमारा आकर्षण है और जो अचल है उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जो अचल है उसके तरफ हमारा उत्साह नहीं है इसीलिए हम अशांत होते हैं जो नश्वर चीजें हैं जो चल वस्तु हैं उनको पाकर सुखी होने की बेवकूफी हमारी बनी रही है और जो वास्तविक में शांत स्वरूप है सुख स्वरूप नहीं रहता जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता जिसमें स्थित होने के बाद मौत की भी मौत हो जाती है ऐसे परमात्मा तत्व में अगर तत्परता आ जाए पाने की उसमें अपने वास्तविक स्वरूप में अगर टिकने की दृढ़ता आ जाए तो शांति तो हमारा स्वभाव है शांति आपका स्वभाव है अमरता आपका स्वभाव है आपको पता नहीं मरने वाले शरीर और मरने वाली वस्तुओं में इतने हम विमोहित हो गए कि अपनी अमरता का आज तक हमने ज्ञान नहीं पाया अपने मुंह में बत्तीस दांत हैं, है तो पत्थर लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों पत्थर पड़े निकाल के फेंक दो ऐसा कभी विचार नहीं आता रोटी का अथवा सब्जी का कोई तीन खा फ है ना तो जीव बार बार वहां जाती उसको निकाले बिना चैन नहीं लेने देती दांत होना स्वाभाविक है और दांत में कोई चीज फंस जाना ये अस्वाभाविक है फसी रहना अस्वाभाविक है उसको निकालना पड़ता है ऐसे ही सुखी जीवन और शांत जीवन सब चाहते हैं दुख और अशांति कोई नहीं चाहता तो सुख और शांति प्राणी का मूल स्वभाव है दुख और अशांति मन की बेवकूफी से इच्छा और वासना की बेवकूफी से आती है आप कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले अशांति मिले कोई नहीं चाहता है शांति और सुख ये तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी स्वाभाविक मांग है अशांति और दुख तुम्हारी मांग नहीं फिर भी अशांति और दुख पैदा करें ऐसे विकारों के साथ ऐसी तुच्छ चीजों के साथ हम मिल जाते हैं तो मिलने की आदत को तोड़ने के लिए साधन में तत्परता चाहिए साधक साध्य को पाए बिना साधक अगर रह जाता है तो उसकी श्रद्धा परमात्मा में इतनी नहीं है तो परमात्मा कहते हैं श्रद्धावान ज्ञानम का मतलब ये नहीं कि किसी मत पंथ मत है के तुम मर जाओगे हम कंधों पे उठा के तुम्हें विस्त में ले जाएंगे ये करेंगे इसको अंध श्रद्धा बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते श्रद्धा के साथ तत्परता चाहिए अगर मरने के बाद <coughs> कोई किसी को कंधों पे उठा के कहीं ले जाता हो तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता कही क्यों अर्जुन को अर्जुन को बोलते युद्ध कर ले तू मर जाएगा तो मैं कंधों पे उठा के तुझे मुक्त कर दूंगा राम जी को वशिष्ठ महाराज ने उपदेश आत्मज्ञान का क्यों दिया राजा जनक को अष्टावक बोल देते कि तुम मंत्र दीक्षा दे ले ले और मरने के बाद मेरे कंधों पे चढ़ा के तेरे को पहुंचा दूंगा नहीं श्रद्धा के साथ थोड़ी तत्परता चाहिए श्रद्धावान लबते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय अगर ज्ञान के लिए तत्पर होगा तो इंद्रियों में साधन में तत्पर होगा तो इंद्रियों में संयम आएगा बेसंयमी इंद्री मन को और चित्त को कमजोर कर देती है जो आदमी छोटी छोटी बात की असर जिसके चित्त पर होती है वो आदमी बहुत छोटा हो जाता है किसी आदमी का भविष्य तुम अगर जानना चाहो तो देखो कि उसे बात करते करते छोटी मोटी बात में वो उसके चित में असर होती कि नहीं होती अगर छोटी छोटी बात की असर होती है तो समझ लेना कि इसका भविष्य छोटा है होलसेल नहीं है चित्त और जिस पर छोटी मोटी बात की असर नहीं होती उसका हृदय विशाल होता चला जाएगा जो जो छोटी मोटी बात की असर नहीं होगी सुख दुख की मान अपमान की असर कम होती चली जाएगी त्यों त्यों उसकी साध्य के प्रति सिद्ध होती है हृदय उसका विशाल होता जाता है हृदय उसका महान होता जाएगा और एक दिन वो महात्मा बन जाएगा ऐसा कोई भी धर्म गुरु अथवा घर का कुलपति समाज का कुल का कुलपति या ग्रह का कोई विशेष व्यक्ति अगर हो तो उसके घर की क्या परिस्थिति वे मत देखो उसके चित्त की क्या परिस्थिति जैसी उसके चित्त की परिस्थिति है ऐसे घर में मिसमैनेजमेंट होगा या सुमैनेजमेंट होगा अपने चित्त के ऊपर ही अपने व्यवहार का आधार है हम लोग किसी को आदेश दें ये काम करो तो काम करने का जो हम कहने का ढंग है उस पर ही सामने वाले के कार्य करने की उत्साह की वृत्ति उठेगी कि अर्ध उत्साह रहेगा कि विपरीत रहेगा उसका ख्याल आप ला सकते हैं तुम्हारे चित्त में जितने जितने राग द्वेष की ठोकरे कम लगेगी जितनी तुम्हारी कोई भी कार्य में श्रद्धा तत्परता एक चित्त होगा उतना ही सामने वाले के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा वो आपके इर्द गिर्द होंगे जो बोलता है जा, जा जा तो उसको जा जा करने वाले मिलते जो दूसरों को ठग की नजर से देखता है उसको ठग ही मिलते जो दूसरों को चोर की निगाहों से देखता है उसको प्राय चोर आप मिलते हैं लेकिन जो दूसरों में अपने प्यारे इष्ट को पर ब्रह्म परमात्मा की निगाह से देखता है उसका चित्त परमात्मा मय बन जाता है आपकी जैसी दृष्टि होती है, ऐसा ही परिणाम आता है ओत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ पर ब्रह्म परमात्मा सत्व है फिर भी तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो एक कम एवं अद्वितीय है व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी आलादनी शक्ति माया में ये सब पांच भूत और भौतिक वस्तुएं हैं। तो ये व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करके अगर सोचा जाए तो भगवान के अवतार कई किस्म के होते हैं। अवतरती इति अवतार है जो अवतरित हो उसको अवतार बोलते हैं तो पर से नीचे आए अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप को छोड़कर माया का स्वीकार करके अगर नीचे आता है तो उसको अवतार कहते हैं। अवतार कई किस्म के होते हैं एक होता है नित्य अवतार नित्य अवतार उसे कहते हैं जो समाज की उन्नति करने के लिए मानव तनधारी पुरुष आते हैं और जैसे हम खाते पीते रोते झसते उठते बैठते चढ़ते उतरते सुखी दुखी आदि परिस्थितियों में रहते ऐसी परिस्थितियों को पार करते हुए अपने पर ब्रह्म स्वरूप में जगे हुए पुरुष समाज में जब अवतरित होते रहते उनको नित्य अवतार कहा जाता है कंस को अथवा राम को या मृख बादशाह को या और किसी निमित्त को लेकर जो परब्रह्म परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है उसको नैमित अवतार कहते हैं तीसरा होता है आवेश अवतार जैसे किसी भक्त पर अति मुसीबत पड़े प्रहलाद पर खूब मुसीबत गुजरी तो भगवान नरसिंह रूप होकर प्रकट हुए आवेश अवतार नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार आवेश अवतार प्रवेश अवतार कभी कभी किसी के अंदर भगवत शक्ति का प्रवेश होकर समाज का प्रकाश करने का कभी हमने सुना देखा हो तो ऐसा उसे प्रवेश अवतार कहते हैं कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिन्हें अर्चना अवतार कहा जाता है जैसे भक्त के पास अपने प्रतिमा है फिर है शालिग्राम हो, हो चाहे शिवलिंग हो चाहे जुलेलाल की मूर्ति हो चाहे अपने गुरु की हो चाहे कृष्ण की हो कोई भी अर्चना करने योग्य जो उसकी सेवा पूजा की मूर्ति है उसमें उसकी श्रद्धा और तत्परता है तो अर्चना अवतार में भगवान भक्त के भाव के अधीन भगवान उसके पत्रम पुष्पम आदि फल आदि प्रसाद आदि भावना आत्म ले लेते हैं और भक्त की अति तत्परता और अति श्रद्धा होती है तो कभी कभी जैसे धन आजाट के जीवन में सिलबट्टे से भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने भोजन ले लिया श्रीनाथ जी के आगे नरो नाम की लड़की ने दूध धरा और अर्चना अवतार में से भगवान ने वो ले लिया तो ऐसी मूर्ति में से जो भगवान की चेतना विशेष प्रकट होती है और भक्त के भावना के अनुसार वो भगवान ग्रहण करते हैं उसको अर्चना अवतार बोलते हैं कुछ अवतार होते हैं जिन्हें प्रेरक अवतार और अंतर्यामी अवतार भी कहते हैं जो भक्त तो श्रद्धालु है तत्पर है तो उसके अंदर प्रेरणा होती रहती है कि अब इस जगह सत्संग में जा इधर इस गरीब के आंसू पूछने का काम कर ये सेवा कर लेकिन दिखावे का ढोंग मत कर तो ये अगर थोड़ी बहुत भक्त की श्रद्धा और तत्परता है तो अंतर्यामी परमात्मा प्रेरणा करता कि ये उचित है ये अनुचित है यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है ये करना है ये नहीं करना है हम नर्मदा किनारे अकेले उस परमात्मा के लिए रातियां बिताते थे तो अंदर से तूफान पैदा होता था अब यहां जाओ ये करो भाई कौन कह रहा है कि जिसकी तुम पूजा जिसको तुम चाहते फिर अंदर से आवाज आता है कि मन की कल्पना बल्पना नहीं है तुम लीला साहब आप के पास जाओ मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तुम्हें वहां समझ में आ जाऊंगा तो ये भगवान का प्रेरणा अवतार हम मान सकते हैं कुछ अवतार ऐसे होते हैं प्रेरणा अवतार साधकों के हृदय में होते रहते हैं तो भगवान युग युग में तो आते लेकिन युग में कई बार आते हैं और प्रेरणा अवतार अर्चना अवतार की तो कोई गिनती ही नहीं इतने जितने जितने हैं, बार भगवान प्रेरणा कर सकते हैं। जितने रदे, उतने हृदयों को भी प्रेरणा कर सकते हैं लेकिन बदकिस्मती है वे है कि वे हृदय श्रद्धा और तत्परता से भरते नहीं इसीलिए प्रेरणा अवतार का अर्चना अवतार का अथवा भगवान के आवेश अवतार का प्रवेश अवतार का हम लोग लाभ नहीं ले सकते पाश्चात्य जगत में अभी श्रद्धा के विषय पर थोड़ा अध्ययन हो रहा है आदमी के मन की मान्यता क्या क्या परिणाम ला सकती है उस पर विज्ञानी लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक घटित घटना है कुछ वर्ष पूर्व की किसी आदमी को खून केस के आरोप में पकड़ा गया और सेशन कोर्ट ने दो खून साबित कर देखा उस पर फांसी का हुक्म राज हाई कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट में गया लेकिन हारता चला गया आखिर उसने आरोपी ने राष्ट्रपति को दया की अर्जी दे लिखी वो भी ठुकरा दी गई विज्ञानियों ने उस आदमी को कहा कि फलानी तारी कब तो अपने पाप का फल भोगने के लिए फांसी चढ़ेगा उसने कहा उसमें तो कोई संदेह नहीं है तो हमारा कोई बचने का उम्मीद नहीं है जब बचने की उम्मीद नहीं तो मरते मरते एक काम ऐसा कर जा कि मानव जात के काम आ जाए तेरा शरीर फांसी पे लग कर मरो अथवा हमारे प्रयोग में आते-आते मरो मरना तो तो तो है तुम्हें आदमी सहमत हो गया तो हाई कोर्ट से उन लोगों ने लिखित अनुमति भी प्राप्त कर ली अब जिस दिन उस आदमी को फांसी लगनी है उस दिन विज्ञानी मनोविज्ञानियों ने और डॉक्टरों ने अपने साधन सामग्री से सुसज्ज होकर उसके आगे प्रयोग करना चाहो तो उसको वैज्ञानिक ने उसको कहा कि सर्प के दंश से तेरी मृत्यु हम कराएंगे और फिर सांप के डने के बाद कितनी देर में जहर कितना आगे बढ़ता कैसी असर होती है आदमी कैसे मरता है और उसके निवारण का उपाय हमको खोजना इसलिए तेरे बॉडी को हम सर्प दंश से फांसी जैसा काम करेंगे मतलब तेरी मृत्यु फांसी के द्वारा नहीं सर्प दंश के द्वारा हम कराएंगे और हाईकोर्ट भी सहमत हुई तू भी सहमत हुआ समय सुनिश्चित था उस समय पर उन्होंने क्या किया घोड़ा लाकर रख दिया सामने अभी समय में थोड़े कुछ मिनट बाकी पच्चीस तीस चालीस मिनट सांप निकाला और सा पकड़ के घोड़े को ड लगवा दिया उस कैदी ने उस मुजरिम ने देखा मुजरिम ने देखा तो सर्प दंस हुआ और घोड़े पर जहर के असर हुई और छत हुए घोड़ा गिर पड़ा और थोड़ी देर में प्राण दे दिए विज्ञानियों ने कहा कि इसी सर्प से अभी हम तुम्हारे आखिरी यात्रा पूरी कर प्रयोग करना है पट्टियां बांध दी गई कंधे तक काला कपड़ा लगा दिया गया कहा कि बस अब दो मिनट बाकी है अब एक मिनट अब आधी मिनट ए अब तेरिया समय फांसी का आ गया सर्पद के बदले उन लोगों ने चूहा कटवा दिया पट्टा तो आंखों के बंधा था चूहा कटवा दिया और कह दिया कि उसी सांप ने तीर को घाटा मर गया तो उसकी श्रद्धा थी मान्यता थी प्रत्यक्ष की नहीं, विश्वास उसको श्रद्धा बोलते तो काटा, काटा, उसने समझाया। ने काटा। उसने चूहे ने लेकिन समझा कि मुझे सांप ने काटा है सांप ने काटा है और फांसी लगनी थी बिल्कुल सुव्यवस्थित था सुनिश्चित था पहले प्रीप्लानिंग था ही। बस सांप ने काटा जो चूहे का डंक लगा सर्प ने काटा ऐसी उसकी आंतरिक श्रद्धा ने उसके शरीर में छठपटाट पैदा कर दिया जो घोड़ा छट पटाया त्यों वो आदमी सर्पदंश का प्रभाव समझकर कर छट पटाया विज्ञानियों ने उसके शरीर में से ब्लड चेक करने के लिए खून लेते गए तो वो ताजुब में पड़ गए के खून में जहर कैसे आ गया थोड़ी देर में वो आदमी तो मर गया चूहे को जांच किया तो चूहे में कोई जहर था नहीं और उसके शरीर में जहर कैसे बना चलो आपने काटा है काटा है। में मर गया मर गया ऐसे आदमी मर सकता है हार्ट फेल वाले आदमी भी कभी कभी ऐसे हार्ट फेल हो जाते मेरा क्या होगा मेरा हो क्या होगा कहीं दरोड़ा पड़ा और आठ लाख रुपया डॉक्टर का ले गए हैं है, करके सदा के लिए चला गया तो ये मानसिक असर इतना आदमी हो जाता है तो बच्चे का मन भी इतना उस समय भी हो जाता है है कि एक एक एक कर लेता है। ये भी हमने देखा सुना है तो तुम्हारा मन का प्रभाव तन पे पड़ता है लेकिन विज्ञानी चकित हैं कि मन का प्रभाव तन पे तो पड़ा लेकिन तन में विष कैसे बन गया उन विचारों को बहुत सोच विचार के निर्णय करना पड़ा कि मन में ये शक्ति है जो जहर बना लेता है लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदू संस्कृति में हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले छोटे छोटे योगी भी कहते थे कि तुम अगर तुम्हारे मन में तीव्र श्रद्धा है तो अमृत से विष बन सकता है और विष से अमृत बन सकता है ठूंठे में चोर देखते हो और कांपने लगते हो रस्सी में सांप देखते हो मन भाव बना लेता है तो कांपने लग जाते हो और रस्सी में सांप दिखता है तो आदमी कांपता है और सांप में रस्सी दिखती है तो उसके उस सिर पर पैर रख के चला भी जाता है तो तुम्हारे मन की जो अवस्था है उस समय तुम्हारे तन पर और तुम्हारे व्यवहार पर ऐसी असर पड़ती है तो मन तुम्हारा कल्प वृक्ष है इसीलिए कपड़ा बिगड़ जाए तो चिंता नहीं पैसा बिगड़ जाए तो चिंता नहीं लेकिन अपना मन मत बिगाड़ना क्योंकि उसी के द्वारा मालिक का साक्षात्कार भी हो सकता है कभी छोटी मोटी बातों में घबरा जाना नहीं घबरा के जो आदमी निर्णय करता है वो बहुत दुख खाता है भयभीत होकर कुपित होकर जो आदमी डिसीजन लेता है उसको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है भय और को कुपित होकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए शांत मन होकर अच्छा मानसिक संतुलन लेकर फिर निर्णय करना चाहिए और फिर अमुक, -अमुक प्रवृत्ति के डिसीजन लेना चाहिए मूर्ख बादशाह को बहकाया दिया गया के हिंदुओं को मुसलमान बनाओगे तो खुदा ताला बिस्त में ले जाएगा उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि शक्कर खिला शक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले नेकी का बदला नेक है बदों को बदी देख ले इसे तू दुनिया मत समझ मिया ये सागर की मझदार है औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है दूसरों को तलवार के बल से राजसत्ता के अंधे बल से अगर दूसरे का धर्म बदल कर उनको मुसलमान बना कर खुदा ताला राजी होता है तो वो खुदा को था हो नहीं सकता है जो खुद ही है रोम रोम में उसी को खुदा बोलते हैं जो आप ही आप है ना कोई माई ना कोई बाप आप ही आप वही जो खुद ही खुद बस रहा है उसको खुदा बोलते हैं जो रोम रोम में बस रहा है उसको राम बोलते एक का एक है नाम अनेक है जैसे गंगा एक और घाट अनेक ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक और उसको उपासना आराधना के घाट अनेक हो सकते हैं जरूरी थोड़ी कि सब कोई इंदौर के घाट से ही गंगा पे जाए जरूरी थोड़ी है कि सब कोई आगरा लोकल से ही दिल्ली होते हुए हरिद्वार जाए कोई कहीं से जाए कोई कहीं से जाए कोई कहीं से जाए पहुंचना हरिद्वार है हरि के द्वार है लेकिन ये मति, श्रद्धा अंध श्रद्धा वाली मति को पता नहीं चलता श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम हो तभी आदमी ठीक निर्णय लेता है मूर्ख ने थोड़ा गलत निर्णय लिया लेकिन गलत निर्णय तो कोई ले ले आप गलत निर्णय के शिकार बनो या न बनो उसमें आप स्वतंत्र है कोई गलत निर्णय लेता है और आपके ऊपर जुल्म करता है आप उसके जुल्म के शिकार बनो या न बनो उसमें आप स्वतंत्र है कोई आप पर कुपित होता है और आप पर कोप का जहर विष फेंकता है उस विष को पीकर तुम बीमार हो तो तुम्हारी मर्जी और न हो तो तुम्हारी मर्जी वो तो कुपित होता है लेकिन उस समय तुम सोचो कि वो कोप तो कर रहा है कोप कर रहा है इस शरीर को देखकर हार्ड मास के शरीर पर नाराज हो रहा है मुझे चैतन्य का क्या बिगाड़ता है हरिओम तत्कोप सप अपने दिल की अपने चित्त की जो रक्षा नहीं करता है वो चाहे कितने मंदिरों में जाए कितने मस्जिदों में जाए कितने गिरजाघरों में जाए लेकिन अपने दिल के घर में जाने का द्वार बंद कर देता है तो गिरजाघर में मंदिर मंदिर में भी भगवान नहीं मिलते अगर जिसने अपने हृदय की रक्षा किया है वो मंदिर में जाता है तो उसके आगे मंदिर के भगवान भी वास्तव में कणकण में भगवान है तो मूर्ति में भी उसको भगवान के दीदार हो सकते हैं जो स्नेहियों में कुटुंबियों में समाज के पिछड़े हुए लोगों में परमात्मा निहार नहीं सकता है वो मरने के बाद किसी लोक में जाकर भगवान को देखे ये बात गले नहीं उतरती हरि व्यापक का सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होवै में जाना परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है सर्वत्र है जितना हमारी वृत्ति तदाकर होती है प्रेम उभरता है उतना ही वो परमात्मा रस से भरती है और देर सबर हमारे आवरण भंग हो जाते परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है डिठो मुख शन साजो हिय थुम करार लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुर जय दीदार सतगुरु सा श्रद्धा वारा लख बण शत्रि वैश्यूद्र ऊंचा मानख मुजा मूर्ख के तरा सतगुरु जब निगाह देते हैं तो फिर ब्राह्मण हो शत्री हो वैश्य हो शुद्ध हो कई आदमी जब सतगुरुओं की निगाह मिला देते हैं सतगुरु की श्रद्धा और तत्परता में अपनी तत्परता और श्रद्धा मिला देते हैं जैसे दूज का चांद देखना है तो जिस आदमी को चांद दिखता है उसके साथ हम अपनी दृष्टि मिला देते हैं तो हमको भी दिख जाता है ओ काका छबलमल -का ओ देखो देखो ओच दिस चेटी चंड जो वो चंड दिसको कौन ओ काका वो का निम है ना नीम नीम का डाल उसकी दाही और ओ कि और तो कुछ नहीं साजे पास कुछ ओ छोटी सी बादली नहीं काली काली थोड़ी सी बादली क्या हाँ, बादली तो ओ बादली के बिल्कुल ओ, ओ थोड़ा अरे हाँ दिठो, दिठो, दिठो। वो था तो पहले लेकिन दृष्टि नहीं थी इसलिए नहीं दिख रहा था ऐसी वो परमात्मा पहले था अब भी है बाद में रहेगा लेकिन हमारी दृष्टि जब सूक्ष्म होती है उसी समय उसके दीदार हो जाते है लेकिन एक फर्क यह है कि वो चंद्रमा आज दूज का देखा कल बदल जाएगा तीज का और अमावस्या को नहीं देखेगा लेकिन ये चांद एक बार दिख गया तो फिर कभी अधिका नहीं होता है क्योंकि वो सदा एक रस रहता है शाश्वत रहता है तो अवतारों की परंपरा है ऐसे कि नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार अर्चना अवतार आवेश अवतार प्रवेश अवतार अंतर्यामी अवतार प्रेरक अवतार तो मृख ने जब जुलम किया तो दूसरे लोग कुछ जो कायर मना थे वे तो जुलम के शिकार बन गए अपना धर्म छोड़ दिया स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह अपने धर्म में मर जाना अच्छा है दूसरे का धर्म भले बढ़िया दिखता हो फिर भी भयजनक है अपना जो जो कर्तव्य है अपना अपना जो जो धर्म है उसमें जो आदमी टिका रहता है उसको भले इस समय थोड़ा कुछ कष्ट लगे लेकिन टिकने का बल भी आता है टिकने में सफल होता है तो भी सुखी रहता और कभी कठिनाई सैकिल चला भी जाता है तभी भी अपना धर्म पालने का उसका भाव जो है उसको वीरगति को प्राप्त करा देता है तो यहां एक संदेह है कि मृख बादशाह ने अपना धर्म तो पाला नहीं अपना धर्म नहीं पाला अपना धर्म उसका था राज्य धर्म राजा के लिए प्रजा बालक होती है और एक बालक को मारो काटो और दूसरे बालक की बात में आ जाओ ये माई बाप का कर्तव्य नहीं है माई बाप तो हमेशा राजा तो प्रजा के हर पहलुओं को प्रजा के हर वर्गो की उन्नति चाहे उसका नाम राजा है लेकिन जो किसी के चाबी से खोपड़ी भर के तलवार के बल से और जुल्म के बल से खुदा के वहां राज खुश होना चाहे वो तो राजा अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ उस धर्म भ्रष्ट मृख ने महत्वाकांक्षी अहंकारी मृख ने रावण जैसे पुतले मूर्ख ने अपना अंधी दौड़ लगाई और कई हिंदुओं को सिंधियों को धर्म परिवर्तन के लिए लाचार किया। समझदार लोगों ने उसको कहा कि थोड़े दिन की हमको मदद दो हम अर्चना उपासना पूजा करें फिर हमारी भगवान सुनेगा और आपका भी कुछ मार्गदर्शन होगा अगर तुम्हारा भगवान या खुदा ईश्वर नहीं आया तो धर्म बदलोगे बोले अगर नहीं आया तो बदलेंगे उनको विश्वास था क्योंकि अपने आप में श्रद्धा थी जयराम जी की आप दुनिया की कोई हस्ती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपने अपने आप में से श्रद्धा नहीं बिगाड़ी हजार मुसीबत हजार बाधाएं हजार प्रॉब्लमों के बीच भी अगर आपकी अपने आप ऊपर श्रद्धा है ना तो अंत समय पर आखिरी आकृषण पर भी जैसे द्रौपदी की आखिरी आकृष्ण में प्रार्थना थी दुशासन साड़ी खींचता है और हे द्वारकाधीश्रद्धा की तत्परता थी तो नारी विह की साड़ी है वो साड़िया खींचता चला गया पागल लेकिन द्रौपदी की लाज हम संकल्प करते हैं और उसके विपरीत भीतर काटते हैं ऑफिस में जाए और फलाना साहब ढक के खिलाता है आज काम हो तो जाना चाहिए उसने कहा कर दूंगा कर तो देगा वो चलते चलते के वो बदमाश से पैसा खाना चाहता है नहीं करेगा तो चाहे वो करने वाला हो लेकिन तुमने अगर ऐसा कह दिया तो शायद उस दिन न भी हो गाड़ी में टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी मिलेगी जगह मिलेगी ऐसा आवाज आता है तो आप तो चकित हो जाते हैं कि इतनी भीड़ और शादियों के मौके में और मेरे लिए जगह आसानी से मिल गई आपको ताजुब होता है कभी कभी आपका अंदर का जो ऋणकार होता है उसके मुताबिक करते हैं और आपको आगे सरप्राइज मिलता है आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया और कभी कभी आपको लगता है कि हो जाएगा और फिर दो बार अंदर होता है कि नहीं होगा फिर ऊपर से तुपे होना चाहिए मेरी यहाँ पहचान है मेरी वो पहचान है उससे फोन कराऊंगा इससे कहलाऊंगा उससे कहलाऊंगा फिर भी जाते तो ठंड ठन पाल होके आते हो क्योंकि पहले आपने दो चौकड़ियां मार दी एक औके कर दिया और दो रेडक्रॉस कर दिए इसलिए ठन ठन पाल हो गए मेरे पास एक लड़का है कि साई मैं पालनपुर से कथा सुनने का आता अहमदाबाद पास लिया है मैंने जब पास मेरा एक्सपायर्ड हो जाता है और कभी ऐसे चला लेता हूं तो उन्हीं दिन टीटी पूछता है अथवा घर भूल के आता हूं उसी दिन टीटी पूछता है तो टीटी क्या सिगरेटे टीटी तो सिगरेट बिगरेट पीते हैं और वो कोई योग तो करते नहीं तो उनको कैसे पता चलता कि आज मैं पास भूल कर आया हूँ अथवा मेरी पास एक्सपायर्ड हो गई उन तीन महीने तक नहीं पूछते है कभी पूछते नहीं जब पास होती तब कभी पूछते नहीं जानबूझ के उसके सामने देखता हूं तो भी पूछता नहीं और जिस दिन भूल आता हूं अथवा पास एक्सपायर्ड हो जाता है उसी दिन वो पूछता है ये मुझे समझ में नहीं आता देखा बिल्कुल साधारण बात है नहीं तू भूल के आता है अथवा एक्सपायर्ड हो जाती है तो तुझे तो पता है ना एक्सपायर्ड हो गई तो तेरे को लगता है पूछ न ले पूछ न ले पूछ न ले पूछ न ले जो तेरे आंदोलन है वो उसको आमंत्रित करते कि वेल कम ही डरा हो तेरे से ऐसे इनकम टैक्स के प्रॉब्लम भी है कि फलानी एंट्री हम बड़ी गुप्त रखते हैं और उनको कैसे पता चलता है उनको पता नहीं चलता लेकिन जब वो हैं, तो तुम्हारे श्वासोश्वास के द्वारा ही उसको प्रेरणा मिलती है कि ये एंट्री पूछनी चाहिए तुम्हारी जो धड़कने हैं ना वही सामने वाले को तुम एक को तंग करने के लिए तैयार हो जाती तुम्हारी अगर श्रद्धा है तत्परता है तो सामने वाला तंग नहीं कर सकता इतना तो तुम जितने जितने भयभीत होते जैसे सर्प दंश तो नहीं हुआ चूहा ने काटा और जहर लगा जहर लगा तो जहर बन गया ऐसी थोड़ी बीमारी होती है और तुम्हारी श्रद्धा हो जाती कि मैं तो बीमार हो गया बीमार तो बीमारी में श्रद्धा हो जाती तो बीमारी बढ़ती निरोगता में श्रद्धा होती तो निरोगता बढ़ती है मस्ती में श्रद्धा होती तो मस्ती बढ़ती है झगड़े में श्रद्धा होती तो झगड़े बढ़ते हैं ये तो झगड़ा करेगा झगड़ा करेगा मैं तो मंदिर में गई लेकिन मेरा आदमी डांटेगा जरूर डांटेगा चिंता मत कर तूने पहले ही उसको प्रेरणा कर दिया है नारायण नारायण नारायण कह दो तो ना नारायण नारायण नारायण तो आपका मन कल्प है इसकी श्रद्धा बनाए रखो कि जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता को पाऊंगा और जीवन दाता को मरने के बाद किसी खंड में किसी स्वर्ग में किसी नरक में नहीं जीवनदाता तो अभी है उसकी सत्ता से तो दिल की धड़कने चलती है भाई उसकी सत्ता से तो आंखें देखती है उसकी सत्ता से कान सुनते हैं उसकी सत्ता से मन सोचता है उसकी सत्ता से बुद्धि निर्णय बदलती है और वो एक रस है आदित्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक हो भी सत्य आदमी जब तक अपनी और नहीं आता है आत्म सुख की और नहीं आता तब तक कितना भी इसको सुख सुविधाएं मिले अंत में बेचारा भोग कर लाचार हो जाता है भोग भोग कर बीमार हो जाता है भोगाना भुगतम वय में भुक्ता है भोगों को क्या भुगता है भोगी भोग भोगी को भोग लेते हैं भोजन करना ये ठीक है लेकिन मजे के लिए भोजन करा तो दो ग्रास ज्यादा ठोस देगा वो रोग बन जाएगा देखना ठीक है लेकिन देखने में अगर विकार आता है बार बार देखकर कुछ मन में पाप आता है तो अपना नाश होता है इसलिए थोड़ा तत्पर रहे थोड़ा संयमी रहे और श्रद्धा रखे कि मुझे ईश्वर पाना है जीवन में कुछ बातें आज न जीवन बहुत जल्दी उन्नत हो जाता है आप अपने जीवन को देखें कि आपका संग कैसे लोगों से है जैसे लोगों से संग है उसी प्रकार का अंतकरण झुकेगा तो संग की उत्तमता होगी तो आपका अंत उत्तम होगा दूसरी बात कि आपका स्थान कैसा है रहने का जो आके अड्डे पे जाते हैं शराब कबाब की लारियों पे अथवा शराबी कबाबियों के बीच रहते हैं अथवा अत्यंत जीवन बिताते हैं उनके इर्द गिर्द आप जीते हैं तो वहाँ के स्वास्थ्य स्वास और वाइब्रेशन आपके चित्त में उद्वेक पैदा करेंगे खुली हवा प्राकृतिक जीवन में जीने की आपकी रुचि है तो समझ लो कि आपका स्थान अच्छा पसंद है नहीं तो रहने की जगह आपकी अगर हल्की है तो वहां के हल्के वाइब्रेशन भी आपके चित्त को आकर्षित करेंगे और डामाडोल करेंगे तीसरी बात यह है कि आप बढ़ते क्या त्र पढ़ते हैं गंदे गंदे नावल पढ़ते हैं ऐसे किस्से कहानी पढ़ते हैं, हैं जिससे तुम्हारा उद्वेग बढ़ जाए अथवा आप पुराण आदि पढ़ते हैं जिससे तुम्हारा राज्यों में श्रित सत्तो बढ़े अथवा तुम भागवत आदि पढ़कर भगवत तत्व का विचार करते हैं अथवा वेदांत का शुद्ध विचार करते हैं आप जैसा पढ़ते हैं ऐसे ही आपकी दृष्टि बनेगी ऐसा ही आपका जीवन बनेगा तो आपकी रुचि ब्रह्मज्ञान के शास्त्रों में है कि फिर कथा वार्ता रंझलवीर और फलाणा वीर यहाँ शनिचर की कथा और बुधवार की कथा और मंगलवार की कथा में घूम रहे हैं कि जिससे कथा गिर जाती है उस कथा के मूल तत्व ज्ञान के कोई ज्ञानी महापुरुष के किताब पढ़ते हैं या पढ़वाते बच्चों को जैसे किताब पढ़ते हैं उस प्रकार की अंतरकण की योग्यता बनती है चौथी बात आप पीते क्या है जयराम जी बोलना पड़ेगा पीते क्या है महाराज पीते पानी है दूध है चाय पीते हैं नहीं आप क्या पीते हैं शराब पीते हैं कॉफी पीते हैं चाय पीते हैं कि भगवत रस पीते हैं भगवत ज्ञान पीते हैं आप पीते क्या हैं? पेय क्या है आपका जैसा आया ऐसा जूठा बूठा पी लिया गंगा जल पीते हैं शुद्ध गाय का जल पीते हैं कि फिर मकराना डन का ढोसा खाते हैं आप दाल खाते हैं या ये करते तो उसमें कैसा पी? पेय पदार्थ आप कैसा बनाकर पीते हैं उस पर भी तुम्हारी वाणी और मन का असर होता है इसलिए पेय पदार्थ आपका शुद्ध हो ऐसी वैसी इसीलिए या वैसे वैसे जो बनते ना बाहर की आइसक्रीम लोग खाते हैं अब आइसक्रीम तो दूध का तो बनता है इसमें कोई शक नहीं मुझे बनाने वाले लोगों ने बताया कि 300 रुपए का किलो और 100 रुपए का किलो पाउडर आता है जो मरे हुए पशुओं की हड्डिया उस पाउडर में पड़ती है तभी उस आइसक्रीम के पानी को पकता है आइसक्रीम स्मूथ होती है और खाने में मजा आता है तो आप क्या खाते हैं ऐसी रबड़ी और आइसक्रीम पीते खाते हैं कि फिर कुछ सकते हैं कि हमारा मन और तन ना बिगड़े ऐसा सात्विक खोराक श्री राम तुम कौन सा जल पीते हो तुम पीते क्या हो झूले के ज्ञान रस को द्रवित कृपा को पीते हो कि फिर तुम बोतल की कुछ गंदगी पीते हो तुम्हारी रस पीते हो पृथ्वी का अमृत जो दूध है वो पीते हो कि दूध में और चीजें डालकर कॉफी चाय मरीन मसाले डालकर विकृत करके पीते हो तुम शुद्ध जल पीते हो कि ऐसा वैसा पीते हो तुम्हारी रस पीते हो कि एक दूसरे को लड़ा झगड़ा कर अशांति का रस पीते हो जैसा तुम पीते हो ऐसा ही तुम्हारा मन और चित्त बनता है इसलिए सदा अपने पेय पर ध्यान रखे शास्त्र कहते हैं चौथी बात तुम्हारा समय कहाँ जाता है समय वह कैसे करते हो चौपट में ताश में पत्तों में किसी की निंदा स्तुति में अथवा पार्टी बाजी में समय व्यय करते हो रशिया में क्या चल रहा है चीन में क्या चल रहा है बंबई में क्या हु हुआ कौन हारा कौन जीता कौन जिया कौन मरा इस प्रकार के विचार करके तुम अपने समय व्यय करते हो तो चित्त में राग दी गांठ बन जाती है पार्टी की गांठ बन जाती है और चित्त मलिन होने लगता है तुम समय व्यय कहाँ करते हो सत्संग सथ समय व्यय करते हो गरीबों की सेवा में शास्त्र विचार में महापुरुषों के उपदेशों की सेवा करने में औरों तक पहुँचाने में समय सार्थक करते हो कि हल्की बातें औरों को सुनाने में समय निरर्थक करते हो उस पर निगरानी रखा करो तुम्हारा समय कहाँ जाता है विशेष समय तुम्हारा किधर जाता है खाने पीने के बाद तुम्हारा सोचने का समय कहाँ निगरानी रखी तो तुम्हारा हृदय जल्दी शीतल होगा जल्दी पावन होगा और जल्दी हरिग्रस का अधिकारी बनता है। चटी बात यह कि तुम मनमुख हो या किसी गुरु का मार्गदर्शन है जिसके जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है वो सचमुच में नितांत अभागा है। अरे वैश्य के घर जाना है तभी भी कोई मार्गदर्शक चाहिए डाकू के घर भी जाना है चोर का घर भी खोजना है तो ही कोई मार्गदर्शक चाहिए जब भगवान के घर जाना है तो मार्गदर्शक तो अवश्य चाहिए जिसके जीवन में कोई महापुरुष का मार्गदर्शन नहीं है वो आदमी या तो घमंडी है या तो नितान्त निपट निराला मूर्ख है जिसके जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का मार्गदर्शन नहीं है वे लोग अपने को महाज्ञानी समझते है महाबुद्धिमान समझते है सितेर करोड़ में ऐसा कोई आदमी उनको दिखता नहीं जहा सिर झुकाकर जन्म मरण के चक्कर से मिटने की प्रार्थना कर सके कोई मार्गदर्शन ले सके का मतलब अंधकार रू का मतलब प्रकाश अविद्या अंधकार को मिटाकर कर हृदय में आत्म शांति और आत्म प्रकाश बर दे उन महापुरुषों को हम गुरु कहते हैं भगवान राम के गुरु थे भगवान कृष्ण के गुरु थे कबीर जी के गुरु थे रामानंद स्वामी और शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे लीलाशा बापू के गुरु स्वामी थे सब महापुरुषों के सब बुद्धि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे रामकृष्ण के गुरु तो थे और तोतापुर के भी कोई गुरु थे जगतगुरु शंकराचार्य के भी कोई गुरु थे गोविंदाचार्य गोविंदाचार्य के गुरु थे गौड पादाचार्य गौड पादाचार्य के गुरु थे सुखदेव महाराज सुखदेव के गुरु थे जनक राजा जनक के गुरु थे अष्टावकर और अष्टावकर के भी गुरू ऐसी सब विभूतियों के गुरू थे चार पैसे कमाने के लिए भी कोई न कोई शिक्षा दीक्षा चाहिए तो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कमाने के लिए सर्वेश्वर के ज्ञान को कमाने के लिए जन्म मरण के बंधन को काटने का बल पाने के लिए भी जीवन में आवश्यकता है तो छठी बात शास्त्र कहते हैं कि तुम निगुरे हो निगुरे का नहीं कोई ठिकाना चौरासी में आना जाना निगुरा होता ही का अंधा खूब करे संसार का धंधा यम का बने मेहमान सुन लो चतुर सुजान नहीं रहना तो शास्त्र कहता है छठी बात कि तुम तुम हो हो हो या आत्मचिंतन करते हो कि विकारों का चिंतन करते हो सातवी बात यह कि तुम चिंतन कैसा करते हो बीबी बच्चों का चिंतन करते हो गरीबी अमीरी का चिंतन करते हो शत्रु और दोस्त का चिंतन करते हो कि फिर अपने परमात्मा का चिंतन करते हो किसी के मंगल का चिंतन करते हो कि किसी का सत्यानाश करने का चिंतन करते हो अगर किसी के अहित का चिंतन करते हो तो तुम्हारा हृदय संकीर्ण होता है तुम्हारी प्राण शक्ति जीवन शक्ति क्षीर्ण होती है किसी का मंगल चिंतन करते हो तो तुम्हारा हृदय उदार होता है प्राण शक्ति और जीवन शक्ति बढ़ती है तुम प्रसन्न और निर्भय होते हो तुम चिंतन पुम तो लाडी या लाडे का करते हो कि लाडी और लाडे के हर मास के शरीर को जो सुंदर सुहावना बना रहा है उस प्यारे का उसकी गहराई में चिंतन करते हो तुम जैसा चिंतन करते हो ऐसा ही तुम्हारा चित्त बन जाता है जैसा तुम्हारा चित्त बनता है ऐसे ही तुम बन जाते हो इसलिए कृपानाथ अपने ऊपर कृपा करो निगरानी रखो अपने ऊपर की तुम्हारा संग कैसा तुम्हारा स्थान कैसा तुम्हारी पढ़ाई कैसी तुम्हारा पेय कैसा तुम्हारा बिताना कैसा और तुम्हारा गुरु कोई है कि नहीं सातवीं बात तुम चिंतन कैसा करते हो आठवीं बात तुम्हारा अभ्यास कैसा है जैसा तुम्हारा अभ्यास होगा रात्रि के स्वप्न में वो ही तुमको दिखेगा अगर दारू पीने वाला आदमी होगा ना, तो उसको देखेगा कि दारू की महफिल और खूब बोतने खुल रही है अगर लोभी होगा तो देखेगा ग्राह की खूब है घटित घटना है अहमदाबाद में पांच कुआ है जहाँ रेशम बाजार मुंबई बाजार भी बोला जाता है और रमजान के महीने में काला क्रेफ बोरे लोक लेने को आते थे तो उस बजाजी ने दिन भर धंधा किया रमजान के महीने में वो कहला बुर्का पहनती ना बोरी महिलाएं तो छ वाल का बनता है बुर्का और उस समय तीन रुपए वाल बिकता था तो अठारह रुपए का बुर्का साधारण क्रेफ होता है तो बोलो पैसा रोकड़ा अठारह रुपये होगा बोले नहीं अरे तीन रुपए दो आने का तेरे को अठारह में जल्दी का लेना पैसा रोकड़ा अरे हाँ अच्छा छोकरा फाड़ तो दिन भर ऐसा ऑर्डर देते देते रात को वो सैजपुर में कुबेर नगर के पास में अहमदाबाद में सैजपुर बोगा वहा उसका घर नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन ये बात बता रहा हूँ तुमको रात्रि को उसने स्वपना देखा तुम्हारा अभ्यास जैसा होता है स्वपना भी करीब ऐसा ही आता है उसने रात को भी देखा कि ग्राहक आ गया है उसने जो धोती की जो पतरिया थी ना वो खोल के दिखा के देखो बढ़िया है बोलो रोकड़ा पैसा अठारह रुपया फाड़ू फाड़ू फा ची ची करके दो टुकड़ा कर दिया एक टुकड़ा तो ग्राहक को बांध के देने के लिए नौकर को दिया और एक टुकड़ा माल रही रख दिया और सारी राहतरता रहा सुबह ही ही तो <laughs> बजाजी को अपनी पत्नी देता तो आदमी दिन भर क्रेप फाड़ता है तो रात को धोती भी फाड़ देता है भाई अभ्यास की बलिहारी है हम अभ्यास करते थे आत्मचिंतन का किसी साधु ने मंत्र दे दिया कि हनुमान जी का जप करो छह दिन जप करने के बाद सातवें दिन रात्रि जागोगे और भूखे रहोगे तो हनुमान जी आएंगे बातचीत करेंगे मैंने छह दिन तो बिताया सातवें दिन देखा कि हम अंदर कमरे में जप करूं हनुमान जी को कमरा खटखटाना पड़े फिर मेरे को आसमे से उठ के खोलना पड़े इसकी अपेक्षा में छत पेश हो गया जो गया गया गया गया तो तो तो तो सोते सोते लेट लेट जब करते करते लेट गया ऐसा भास हुआ जी बोले मैं आ गया हूं। तो मुझे वेदांत तो के विचार का अभ्यास था मैं क्या, मैं आ गया तो मैं कौन होता है आने वाला कौन होता है एक ही ब्रह्म है जाओ कोई जरूरत नहीं <laughs> तो जैसा अभ्यास होता है ऐसा स्वप्न में आ जाता है तो आपका अभ्यास कैसा है जैसा स्वप्न आता हो बढ़िया देवी दर्शन होता हो संत दर्शन होता हो या सत्संग का श्रवण या सत्संग का वर्णन होता हो तो समझ लेना कि आपके चित्त में उत्तम सात्विक अभ्यास है अगर नोट गिनते हो तो समझो राजस अभ्यास है और कहीं आग लगाने को जा रहे हो अथवा किसी के घर में भड़काने को जा रहे हो तो समझो तामस अभ्यास है अपने अभ्यास पर नियंत्रण करके स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लो कहीं गाड़ी खड्डे में न गिरे गाड़ी खड्डे में गिरे उसके पहले ब्रेक और स्टेयरिंग संभालो तो जाएगा जीवन बात यह है कि ये है तो तुम बन जाओगे मित्र अगर है तो आपकी रुचि भी ऐसी हो जाएगी संग न मटाए तो साणु जरूर अच्छे तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो विश्व का मित्र है उस मित्र से मिले हुए कोई संत मित्र हैं कि रुपए वाले मित्र हैं जो चुगली करने वाले तुम्हारे मित्र हैं दूसरों के घर में शांति फैलाने वाले मित्र हैं कि दूसरे घर दूसरों के घरों में झगड़ा करने वाली तुम्हारी बहनों की बहनपणियाँ हैं तहज मायन जो साइन जेड़ी तुझी सा नड़ी तू देर सवेर थन्द तेज करू मां बसर मांे माँ छब्बल मां टे मां सभी के जस हो जाए पर कजो चौ श्री राम अगर तुम्हारी सखियाँ अथवा तुम लोगों के सखे सात्विक तो तुम सात्विक ताके तरफ बढ़ोगे तुम्हारे सखे और तुम महिलाओं की सख्या अगर राजसी स्वभाव की हैं तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा होगा जो पति का बात बात में अपमान कर देती है अथवा खाती है झूठे हाथ से रांधती है अथवा रांधते रांधते जूठा कर लेती है चखती है ऐसी महिलाओं के साथ तुम्हारा अगर संबंध है तो तुम भी भोजन अशुद्ध बनाओगी लेकिन जो भोजन शुद्धि से बनाती है और भोजन पति को परिवार को खिलाकर फिर खाती है ऐसी तपस्विनी के साथ तुम्हारा अगर संबंध है तो तुम भी संसार में ग्रस्त आश्रम में भी तपस्वी नारी महान नारी बन सकती हो तुम्हारा लोगों का भी सत्संगों के साथ संग है तो तुम भी ऊंचे बन सकते हो तो तुम्हारा संग किससे है तुम्हारा दोस्ती किससे है तुम्हारी मित्रता किससे है उस पर भी तुम्हारे अंत का निर्माण होता है दसवीं बात आखिरी शास्त्र ये बताते हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे है हमारे सनातन धर्म में बहुत सूक्ष्म अध्ययन है विश्व की प्राचीन चार संस्कृतियां हैं अगर विश्व भर के अगर जीवती जागती छलकती धलकती धमकती गुनगुनाती मुस्कुराती हुई संस्कृति देखना है तो हिंदुस्तान में ही आना पड़ेगा सनातन धर्म की ही संस्कृति देखना पड़ेगा ऐसा ये हिंदू धर्म सनातन धर्म संस्कृति ऐसी है इसमें अनेक देव अनेक देव। जिसके दुकान में वेरायटी नहीं है वो वेरायटी की दुनिया में तो दरिद्र है राम जी की जिसकी फैक्ट्री में वैरायटियां नहीं है तो वैरायटी की दुनिया में चाहे माल एक ही बनाता है माल खूब हो लेकिन वैरायटी की दुनिया में तो दरिद्र है ऐसे जिस धर्म में कर्म उपासना भक्ति के अलग अलग भिन्न प्रकार ने वो धर्म वैरायटियों में दरिद्र है सनातन धर्म वैरायटियों में इतना शाह है कि छोटे से छोटा माता के गर्भ में आए पूंस संस्कार से लेकर खोड़ा भरने का संस्कार छठी के संस्कार जनेऊ के संस्कार मंगनी के संस्कार शादी के संस्कार सतावड़े के संस्कार न जाने कितने कितने संस्कार भर के अंता को सुसंस्कृत करने की व्यवस्था है वन के संस्कार संया के संस्कार दान करने के संस्कार जो आदमी देता है दान पुन करता है लेकिन ईश्वर के नाते है तो अंत कर्ण ईश्वरकार होता है और भोग के लिए भोगाकार होता है और किसी का टाटिया खींचने के लिए कोर्ट कचेरी में घसीटने के लिए अगर कुछ छोड़ता है तो अंत कर्ण राग द्वेश आकार होता है तो छोड़ना तो पड़ता है ईश्वर के नाते छोड़ते हो ईश्वर के नाते खाते हो कि टुन हाँ, हाँ, टुन होने के नाते खाते हो ईश्वर के नाते खाते हो कि किंग कॉंग होने के नाते खाते हो तुम खाते हो छोड़ते हो लेते हो देते हो लेकिन उसमें तुम्हारा संस्कार कैसा है खुशामत करके कोई तुम है ए राजनीति के मंच पर बिठाकर अथवा ऐसा वाह वाही करके तुम्हें कोई काम में लगा देता है ऐसे संस्कार है कि अपना विवेक है कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्या उचित है क्या अनुचित है क्या शुभ है क्या अशुभ है क्या हृदय को शांति देने वाला और पर्लों को संवारने वाला काम कौन सा है और अहंकार को आकर नरक में ले जाने वाला सं, रास्ता कौन सा है इस प्रकार के समझ के अगर संस्कार नहीं होगा तो आदमी अपने ही तन से अपने ही धन से अपने ही जीवन से अपने कुल को और अपने को विनाश की खाई में भी पहुंचा सकता है और अविनाशी परमात्मा से भी एक हो सकता है जैसे तुम्हारे संस्कार इसीलिए अपने संस्कारों की भी रक्षा करनी चाहिए मनुष्य जन्म में ये योग्यता है कि तुम जैसा चाहो ऐसे आपको ढाल सकते हो पशु नहीं ढाल सकता है 2000 वर्ष पहले गाय भैंस घोड़ा गढ़ा जैसे जीते थे चिड़िया जैसे जीती थी ऐसे ही आज जीती लेकिन मनुष्य में होता है विकार विकार को नियंत्रित करने के लिए करना पड़ता है संस्कार और संस्कारों से के प्रभाव से पार होने के लिए चाहिए आत्मविचार अगर आप में आत्मविचार के भी संस्कार हैं तो फिर आपको मरने के बाद मुलाकात होगी ऐसी बात नहीं आपको किसी देवी देवता के लोक में जाकर सुख खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका दीदार करके देवी देवता अपना भाग्य बना ले आप ऐसे भी हो सकते हैं अगर वेदांत के संस्कार हैं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 तो दस प्रकार शास्त्र में संकेत किया है कि तुम्हारा संग तुम्हारा रहने का स्थान तुम्हारी पढ़ाई के किताब नावल आर शास्त्र है या योग के हैं, या संतों के हैं, या फिर कोई और किसी के हैं पीने का पानी या चाय कॉफी दूध आदि जो पेय पदार्थ कैसे पीते हैं आपका समय व्यय कैसे होता है चौपट से होता है कि कोई सत प्रवृत्ति से होता है आपका गुरु है कि नहीं अगर गुरु है तो कान फूक कर कंठी देकर तुमको उधर मन है कि तुम्हारी समझ तुम्हारा संयम और तुम्हारी तत्परता जैसे श्री कृष्ण जैसे गुरु वंदे कृष्णम जगत गुरु युद्ध के मैदान में अर्जुन के प्रॉब्लम सोल्व करके अर्जुन को खादिया के तू अमर आत्मा है कर्म के लेप से तू पार है ऐसा कोई तुम्हारा गुरु है वहां रख दूंगा ऐसा गुरु है कि तुम्हें अभी जगाकर तुम्हारे पैर पे खड़ा करके तुम्हें अमरता का दीदार कराने वाला गुरु है तुम्हारा गुरु कैसा है गुरु है कि नहीं और है तो कैसा गुरु है सातवीं बात शास्त्र कहते तुम्हारा चिंतन कैसा है आठवीं बात तुम्हारा अभ्यास कैसा है आदमी का जैसा अभ्यास होता है माला घुमाने का अभ्यास होता है माला चली जाती है फिर भी चुपचाप बैठता है तो उंगलियां चलती रहती एक सज्जन को ऐसा अभ्यास था वो थे तो तहसीलदार जू न जमाने की बात है घोड़े के जा रहे थे हार घोड़ा ने कुछ दंड करा वो गिर पड़े गिर पड़े तभी भी उनकी उंगलियां चल रही थी राम राम राम राम राम राम राम राम अभ्यास है श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्त न चेताना ना अन्य गामी ना अभ्यास योग से जो युक्त होता है उसकी चेतसा अन्य गी नहीं होती अन्य अन्य व्यवहार करता लेकिन अभ्यास अपना चालू रहता है जैसे पनिहारी को घड़े पर घड़ा घड़े पर घड़ा और उस पर छोटी घड़ी तीन तीन घड़े उठाकर पन से आती सहेलियों से बात भी करती मेहमान आए थे मुन्ना कहा ससुर आया था मैंने हलुआ बनाया था और थोड़ा बचा दिया बुन के रखूंगी बच्चे स्कूल जाएंगे उनको दिया करूंगी हाँ नाश्ता बनाने में देर हो जाए तो ऐसा करूंगी हाथ भी हिला रही बात भी कर रही लटका भी दे रही फिर भी मटका गिरता नहीं जयराम जी बोलना पड़ेगा ये उसका अभ्यास है ऐसे ही तुम संसार का व्यवहार लटका मटका करते रहो फिर भी तुम्हारे चित्त का मटका न गिरे ऐसा अभ्यास कर दो तो तुम्हारा बेराकार हो जाए अभ्यास योग युक्तना अभ्यास युग और ये तुम कर सकते हो सत्संग उसी को कहा जाता है उपदेश उसी को कहा जाता है जो तुम कर सको तुम कर न सको वो कहना हमारे लिए व्यर्थ है और जिसके करने से तुम्हारा कर्तृत्व तो अभिमान क्षीण हो जाए तुम्हारा जन्म मरण का चक्र शांत हो जाए यही तो सत्संग है सत्य स्वरूप में तुम्हारी चित्त की वृत्ति टिक जाए सत्य स्वरूप में तुम्हारी मति सुयोग्य हो जाए यही तो सत्संग है तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की रजपूताना मकराना में आज से करीब 40-45 साल पहले की घटित घटना है वो धर्मशाला में टिके बेटे को थोड़ा रखकर प्रांगण में कच्ची धर्मशाला पत्रों की नलियों की मिट्टी के उसकी तो वहां तो कई दरारें होती है कमरों को और आसपास में ऐसे खुला जंगल जैसा अपने बेटे दो साल डेढ़ दो साल के बच्चे को रखकर बाहर कुछ बजा बुझे कोई सारा लेने गए थोड़ी देर में पति पत्नी आए तो देखते हैं कि कुंडल मारकर एक बड़ा विष बेटे के सामने बैठा है और बेटा मिट्टी की मुठ भर भर के उसके फण पर फेंक मां चीखी बाप चिल्लाए रे बचाओ बचाओ तेरे बेटे को लोगों की भीड़ हो गई उसमें एक निशाने बाज था ऊट ऊट पर बोझाल हाथ का कर धंधा करता था उसने कहा कि मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही मारूंगा लेकिन कभी कदाचित निशाना फेल हो जाए तुम्हारे बच्चे को कुछ चोट लग जाए तुमने बंधा हो नहीं आप अगर सम्मत होते हो तो मैं कोशिश करता हूं आप पुत्र के आगे विषधर हैं कौन सी मां इनकार करेगी सन्मत हो गए कि भाई सांप को मारने के लिए तुम अगर गलती में मेरे बच्चे को चोट कुछ लग जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे उसने बराबर निशाना ताका अपनी गोली का गिलोल का जो भी हो और निशाना सांप को लगा सांप मूर्छित हो गया उन्होंने समझा सांप मर गया उसको उठा के बाढ़ में फेंक दिया रात हुई ऊंट लाड़ी वाला ऊंट का धंधा करने वाला भी उसी धर्मशाला में सो गया वो लोग भी उसी धर्मशाला में रहे लेकिन सुबह आश्चर्य कि उस आदमी को रात को सर्प ने हवा पी कुछ ठंडी हवा चली पूर्वी हवाएं और मत हो गया सर्प ने ऊंट वाले को पैर पे आकर डांस कर सुबह देखा तो ऊंट वाला मरा हुआ देव योग से लोग हो गए और का आदमी आदमी मरा हुआ तो एक की विद्या जानने वाला सज्जन भी उस धर्मशाला में टिका था उसने कहा कि सांप को मैं बुलाकर जहर वापस खिंचवाने की विद्या जानता हूं लेकिन कोई आठ दस साल का बच्चा हो जो निर्दोष स्वभाव का उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को मिला ला दूं और फिर उससे पूछू वार्तालाप आठ दस साल का बच्चा गांव में से लाया गया मकराना से और बच्चे में सांप की आत्मा को बुलाया परमात्मा ने जीवात्मा को बुलाया आत्मा की सत्ता लेकर अंतकरण जो चलता है उसको जीवात्मा बोलते हैं और अंतकरण बदलने पर भी जो आत्मा सत्ता दे रहा है उसको परमात्मा बोलते हैं तो जीवात्मा उसकी सर्व की उसमें आई पूछा के इस ऊंट वाले को तूने काटा है बोले हाँ तो तूने क्यों काटा है इसको बेचारे को ले मेरे को मैं निर्दोष था मैंने इसका कुछ भी गाड़ा नहीं तो मेरे को इसने निशाना बनाया तो क्यों नहीं लूंगा? ले बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था तो उसको तो कुछ नहीं किया बोले बच्चा मिट्टी डाल रहा था तो वो तो मेरा तीन जन्म पहले में भी मनुष्य था वो भी मनुष्य था मैंने तीन रुपए लिए थे उसके लेकिन दे नहीं पाया अभी तो देने की क्षमता नहीं तो मैंने सोचा कि ऐसी गंदी योनियों में भटकना पड़ता है अब आ गया है मैं अपना फन झुकाकर उससे माफी ले रहा था और उसकी आत्मजागृति हुई थी मुठियां मिट्टी की भर भर के मुझे फटकार रहा था कि मुआ फट है फट थे मुआ धिकार थे बिना भाड़िया फट थे कर्जा नहीं दे सका तो फटकार सहते सहते मैं अपना कर्जा ऋण चुका रहा था तो हमारे लेन में बीच में ये टपकने वाला कौन होता है उपलाने वाला तो उस विद्या जानने वाले ने कहा देखो तुम इसका जहर खींच लो हमारा इतना कहना मानो बोले मैं तुम्हारा कहना मानू तो तुम मेरा कहना मानो मेरी तो वैर लेने की यू नहीं और नहीं तो इस लड़के से मैंने तीन सौ रुपये लिए हैं दो जन्म और बीत गए तीसरे जन्म में लिए थे तो दो सौ रुपया ब्याज पांच सौ अगर ऊँट वाला देता है तो मैं अब भी जाकर जहर खींच लूंगा घटित घटना है कल्याण मैगजीन में भी छपी थी और आंखें देखी किसी टीटी ने यह बात बताई भी थी वहां पर और इसमें किंचित मात्र एक भी संदेह नहीं इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं ये बात नहीं घटित घटना तो पांच रुपये किसी सज्जन ने दे दिए और वो महाराज उसका आत्मा निकला गया और थोड़ी देर में सांप दौड़ता हुआ आया और उस ऊंट वाले का जहर खींच लिया ऊंट वाला जिंदा हो गया इस कथा से होता है कि इतना व्यर्थ का चिंतन या व्यर्थ का खर्च न करें ताकि सिर पे कर्जा चढ़ा के मरे और फिर चुकाने के लिए फन चढ़ानी पड़े और मिट्टी सिर पे उठानी पड़े